आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते तरंग इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और कॉलेज स्टूडेंट का सिंगिंग कंपटीशन कार्यक्रम होने जा रहा है गुजरात खेड ब्रह्मा के आर्डिकता के सभी विद्यार्थी इसमें भाग ले रहे हैं चालीस से पचास बच्चे जो है ओपन राउंड के लिए आए हुए हैं तो कोशिश करते हैं कौन कौन परफॉर्म करते हैं तो आइए एक के बाद एक हम परफॉर्मेंस को आज सुनेंगे और मैं चाहूँगा कि आप इस परफॉर्मेंस को सुनने के बाद उन्हें ज़रूर वोट करें मैसेज के ज़रिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर यहाँ वोट करने के लिए आपको सिर्फ करना क्या है अपना नाम लिखना है और जिस विद्यार्थी का आपको परफॉर्मेंस अच्छा लगता है जिसका गीत आपको अच्छा लगता है उसका नाम लिख के सेंड कर देना है चौरानबे इस नंबर पर चलिए सभी विद्यार्थी मित्रों मैं चाहूंगा कि अब स्वागत की कड़ी में हमारे साथ बहुत सारे विद्यार्थी हैं तो कार्यक्रम का आगाज करते हुए आपकी तालियों की आवाज मैं चाहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट आई एक और आवाज हमारे बीच में हेलो माय नेम इज सतीश कुमार आई फ्रॉम दाहोद एंड आर डे इंस्टीट्यूट थर्ड सेम डिग्री श्याम तुझे मिलने का सत संगी बहाना है कहां कहां ढूंढू तुझको कहां कहां पाया है श्याम तुझे मिलने का सत ये बहाना है कहाँ कहाँ ढूँढू तुझको कहा कह पाया है गोकुल में ढूँढू तुझको मथुरा में पाया है हर रुद्धावन की गलियों में मेरे श्याम को टिकाना है श्याम तुझे मिलने का सतसंगी है बहाना है कहाँ कहाँ ढूँढूँ तुझको को कहाँ कहाँ पाया है हर रामायण में ढूँढूँ तुझे को महाभारत में पाया है हर गीता के पन्नों में मेरे श्याम को टिकाना है श्याम तुझे मिलने का सत सतसंगी बहाना है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी 90.4 फोर पर तरंग सुनते रहो मुस्कते रहो चलिए सतीश की आवाज अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने नाम के साथ सतीश लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह इस नंबर पर जी हाँ दोस्तों अलग अलग वॉइसेस हमारे बीच में आ रही है और मुझे अच्छा लग रहा है आपको भी अच्छा लग रहा होगा तो आइए एक और आइये आइए फटाफट आइए कोई भी आइए आपका नाम गामिती हमारे बीच में है आप सभी की तरफ से गामिती का बहुत बहुत स्वागत हाय मेरा नाम कामिती अंकिता है मैं एक सॉन्ग पासाई दूरियां फिर भी कम ना हुई एक अधूरी सी हमारी कहानी रही आसमा को जमी ये जरूरी नहीं जा मिले, जा मिले। इसक सा जिसको मिलती नहीं मंजिले मंजिले रंग थे नूर था जब करीब तू तो था एक जन्नत स की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया तू तो कहा हमारी अधूरी कहानी हमारी अधूरी कहानी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया चलिए अंकिता जी को अभी आपने सुना और मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने नाम के साथ अंकिता लिख के मैसेज कीजिए चौरानवे चौदह चौरा पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर और चलिए आगे बढ़ते हैं तिरंग इस कार्यक्रम में कभी कभी हम लोग परफॉर्मेंस करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे बीच में साथ चलती हैं तो हम उन सारी चीज़ों को अनदेखा करते हुए अपने परफॉर्मेंस की तरफ अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो अच्छा लगता है ओके नेक्स्ट रहे है, रेडियो एफएम चलिए एक और परफॉर्मेंस हमारे बीच में बहुत ही अच्छी आवाज़ क्या नाम है आपका चेतन चेतन चेतन और बीच में आ रहे हैं तो आइए को सुनते हेलो माय डियर फ्रेंड्स मेरा नाम राठवा चेतन कुमार है मैं छोटा उदूपुर से आया हूँ एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ गाना मन से गाओ या दिल से लेकिन सामने वालों को दिल में महसूस होना चाहिए उसको कुछ अलग फीलिंग होना चाहिए कि गा रहा है वो मेरे दिल को छू गया ऐसा गाना चाहिए जो लोग गाते हैं ना वो मन में नहीं गाते दिल से गाना चाहिए जो भी गाओ आप सामने वालों को ऐसा क्या ध्रुझारी होना चाहिए दिल में मैं जो एक गाना गाना चाह रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मेरे कोई वोट चाहिए जो आपको दिल में अच्छा लगे तो वोट देने का मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन शांति का उन्नति का प्यार का चमन इसके बाद दिस मेरा मन मेरा तन ये वतन ये वतन ये वतन जाने मन जाने मन जाने मन अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे कौन कौन अपना देश का सजाएंगे जश्न होगा जिंदगी का होंगे सब मगन होंगे सब मगन इसके वास देसार है मेरा मन मेरा तन ये वतन ये वतन ये वतन मेरा मन मेरा मन मेरा मन थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स नमस्कार आप सब डेरी देख रहे हैं 90.4 एफएम चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों तरंग इस कार्यक्रम में हम लोग अच्छी अच्छी वॉइस से रूबरू हो रहे हैं और हम लोग अभी चेतन को सुना और मैं चाहूंगा चेतन, तो चेतन लिख के भेज दीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप सुने रेडी मोदी पॉइंट फोर एफ एम चलिए और परफॉर्म करने के लिए आगे आपका नाम जागृति हमारे बीच में आइए उनको सुनते अभी राजापति जागृत बेन मूर्जी भाई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 जन्म देती है जो नाम जिन से मेला काम कर उंगली उनकी बचपन की उंगली पे चला हो, हो, हो, हो। लोरिया होठों पर सपने बुनती नजर दिंद झोवाल है प्राण जिनके रहे आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 चलिए वोट कीजिए नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 चलिए और को भी गुड बनाने के लिए मैं यहाँ पे आयो पहली नजर में कैसा जादू कर दिया तेरा बन बैठा है मेरा जिया जाने क्या होगा क्या होगा क्या पता इस पल को मिलके आज ही ज़रा तू है यहाँ मैं हूँ यहाँ मेरी बाहों बाह मया जा। अब जाने जा दोनों जहा मेरी बाहो मया अब जा हर दुआ में शामिल तेरा प्यार है बिन तेरे लम्हा भी दुश्वार है धड़कनों को तुझ से ही दरकार है तुझसे ही राहते तुझसे चाहते, तू जो मिला एक दिन मुझे मैं कहीं हो गया लापता वो जाने जा दोनों अब जा, जा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हसमो की आवाज आप अभी सुन रहे थे बहुत ही अच्छा गाना उन्होंने हम सभी को सुनाया है तो मैं चाहूंगा कि आप अपने मोबाइल फोन के जरिए मैसेज कर सकते हैं अपना नाम लिखिए असमुख लिखिए और सेंड कीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप सुना हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर तरंग से आगे बढ़ते हैं और फीमेल वॉइस आप तक पहुंचाने की कोशिश तरंग इस कार्यक्रम के माध्यम से हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम नेहा है और मैं ए एन ईयर में अभ्यास करती हूँ मैं आपको एक गीत सुनाना चाहती हूँ मेरी महबूब मत होगी आज रुसेवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरी शिशि कायत होगी मेरी सनम की दर पे अगर बात सुबह होती तीना गुजर कहना सितम करे कुछ है खबर तेरा नाम लिया जब तक परवाना जिससे अब तक तुझे नफरत होगी आज रुसेवा okay. बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया पता नहीं क्या हुआ आपको लास्ट में क्यों रह गई <laughs> कभी कभी ऐसा होता है परफॉर्म करते करते जो है हम कंफ्यूज हो जाते हैं या कहीं ना कहीं हम शब्द पकड़ नहीं पाते हैं तो इस तरह की बातें हमारे बीच में होती रहती हैं लेकिन मैं चाहूँगा कि तो नेहा को अगर आप नेहा की आवाज़ अच्छी लगी हो तो ज़रूर अपने नाम के साथ में नेहा लिख के भेज दीजिए चौरानबे इस नंबर पर और हमारे साथ विद्यार्थी मित्र बैठे हैं मैं उनसे ही एक बार वोट करा लूँ एक बार हाथ ऊपर कीजिए आप सभी लोग लग रहा है और आइए आगे बढ़ते हैं एक और वॉइस परफॉर्मेंस हमारे बीच में आपका नाम नीतीश हमारे बीच में आ रहे हैं सिंगिंग कंपटीशन तरंग इस कार्यक्रम में इंटर कॉलेज कंपटीशन। हेलो फ्रेंड्स आई एम नीतिश धरती सुनहरे अंबर नीला हो धरती सुनहरे अंबर नीला ए सारंग रंगीला ए साधे सहे मेरा हो ए साधे सहे मेरा ऐसा देश है मेरा हो ऐसा देश है मेरा बोल पिया कोयल गाए हो बोल ब पीहा कोयल गाए सावन गिन के आए ऐसा देश है मेरा हो ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा हो ऐसा देश है मेरा मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है वो कहीं से भी आते वो यहीं के हो जाते हो मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है वो कहीं से भी आते वो आही के हो जाता है और सुन लो रोज सुनाए दादी नानी हो रोज सुनाए दादी नानी एक परियो की कहानी ऐसा देश है राहो ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा मेरा हो ऐसा देश है चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम में अभी आपने सुना नितेश को और नीतीश की आवाज अच्छी लगी हो तो जरूर नीतिश नाम लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर और तरंग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं जहाँ पर आर्टिकता इंस्टीट्यूशन के अलग अलग फैकल्टी अलग अलग स्ट्रीम के जो बच्चे हमारे बीच में है और उनका परफॉर्मेंस हम लोग सुन रहे हैं और अभी एक और फीमेल वॉइस आप तक पहुंचेगी। हेलो आई एम रीना माय आई कम फ्रॉम नवसारी कैसे बताऊँ तुझे कि दिल मेरा क्या कह रहा रही न पास ले ये जो है अपने दरमिया तेरे करीब में हो सकूं दे दे तू तो अपनी बिठाऊ ये जुल पे संवार और बाहू में ले लुझे में दिल के ये ख्वाहिश की सुन ले गुजारिस और दे दे तू तो खुद को मुझे थैंक यू आप सुन रहे हैं रेडियो नाइन्टी 90.4 फोर तरंग सुनते रहो मुस्कते रहो तो आगे बढ़ते हैं रीना की आवाज आपको अच्छी लगी हो तो जरूर मैसेज कर सकते हैं रीना लिख के भेज दीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आपका नाम पटेल निमिषा हमारे बीच में आ रही हैं माय नेम इज है Hi, मुस्कुराने की वजह तुम हो गुनगुनाने की वजह तुम हो जिया जाए ना जाए ना जाए न अरे पिया रे जिया जाए ना जाए ना जाए ना, जाये ना। और पिया रे और लम्हे तू कहीं मत जा हो सके तो उम्र भर थम जा, जाए ना, जाए ना, जाए नरे पिया रे जिया जाए ना जाए ना जाए न और पिया रे धूप आए तो छाओ तुम लाना ख्वाहिशों की बारिशों में बीग संग जाना जिया जाए ना जाए ना जाए, ना, जाए रे थैंक यू निमिषा आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबा 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो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 नमस्कार आप सुन रहे मधुबना नाइनटी 90.4 फोर तरंग इस कार्यक्रम में सिंगिंग कंपटीशन हम लोग सुन रहे हैं इंटर कॉलेज स्कूल में बच्चों का हो रहा है सिंगिंग कंपटीशन और आइए आगे बढ़ते हैं खुशबू हमारे बीच में है, जो परफॉर्म कर रही है अभी मेरा नाम खुशबू है मैं इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ मैं आज मेरे पापा के लिए आपको सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ मेरी जमी, मेरे पापा मैं हूं जहां है वहां मेरे पापा मेरे पापा मेरे पापा मेरे पापा मेरे पापा, मेरे पापा, मेरे पापा तुम सासों के सास हो शाम जहा मेरे आंसू ही टले वही मुझे हंस के मिले मेरे हमले थैंक यू खुशबू आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबान 90.4 पॉइंट चलिए जल्दी जल्दी वोट कीजिए है रेडियो माधुबान 90.4 पॉइंट चलिए एक और विद्यार्थी हमारे बीच में जो परफॉर्म कर रहा है मैं मैं आशीष आशीष आपको सुन सुन की टू उसका नब से तू ही मुझको बता दे तू ही मुझको बता दे चाहूं मैं जाऊना अपनी तो दिल का बता दे चाहूं मैं जाऊना तू ही मुझको बता दे जाऊ में न तो दिल का बता दे चाहूं मैं मैया अपना बता दो तुझको चाहत पे अब भी मुझको पूछू तुझे एक बार फिर भी यह सोचा दिल ने अब जो लगा हूँ मिलने पूछ तुझ में सुलझा दे सहु मैया नाम हो अपनी तो दुल का पुता दे सहु मैया धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेडियो 90.4 एफएम सुन रहे हैं रेडियो नाइन्टी 90.4 एफएम पर तरंग इस कार्यक्रम को चलिए आगे बढ़ते हैं एक और हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज योगिता योगिता पाडवी जी जी जाने सब फिर भी बनाए बहाने जी देखे है सब जी फिर भी बनाए बहाने मनिए साहेब जिया करता बहाने नैनाना वे जीना समझे इशारे धीरे धीरे नैनों को धीरे धीरे जिया को धीरे धीरे बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया योगिता के लिए वोट कीजिए फटाफट हाथ ऊपर करके आइए आगे बढ़ते हैं चेतन पटेल हमारे बीच में आए हैं परफॉर्म करने के लिए मैंने मिस चेतन पटेल फ्रॉम सिलबस उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए ऐसा हुआ सर ऐसा हुआ सर के मेरे होश उड़ गए जब वो मिले मुझे पहली बार उनसे हो गई आंखें चार पास न बैठे पल भर वो फिर भी हो गया उनसे प्यार फिर भी हो गया उनसे प्यार इतनी थी बस इतनी थी थी बस बस खबर खबर आप सुन रहे हैं रेडी मोट बी पॉइंट फोर एफ एम चेतन की आवाज अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर मैसेज कर सकते हैं चेतन नाम लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर तो आगे बढ़ते हैं चौहान प्रिया हमारे बीच में है अपनी परफॉर्मेंस सुनाने के लिए हाय मैं नमी चौहान प्रियंका आई एम स्टिंग इन सी एन एम फर्स्ट अगर मेरा गाना अच्छा लगे तो प्लीज वॉट मी तुमको पाया है तो जैसे खोया है कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ तुमको पाया है तो जैसे खोया हो कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ किसी जुबान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिन में तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ मैं अगर कहूँ तुम सा हसी कायनात में नहीं है कही तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं तुमको पाया है तो जैसे खोया हो कहना चाहू भी तो तुमसे क्या कहूँ तुमको पाया है तो जैसे खोया हो तुम हुए मेहरबान तो है ये दास्ता जहाँ मैं वहाँ मैं अगर कहूँ हम सफर मेरी अप्सरा है वो या कोई परी तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं तुमको पाया है तो जैसे खोया हो चलिए आगे बढ़ते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो माधन नाइनटी पॉइंट पर तरंग इस कार्यक्रम को और एक विद्यार्थी हमारे बीच में क्या नाम है सोलंकी नेहल हमारे बीच में है उनको सुनते हैं अभी माय नेम इज़ नेहल आप लोगों को प्लीज प्लीज बहुत वेरी वेरी कि आप मुझे वोट कीजिएगा अच्छा लगे या ना लगे <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> हो जलता रहे सूरज चांद रहे मत्थम जलता रहे सूरज चांद रहे मत्थम मैं ठहरी रही जमी जलने लगी हूँ दड़काये दिल सांस थमने लगी हो क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है हो हो हा ये खूबसूरत है पल सब कुछ रहा है बदल सपने हकीक़त में जो ढल रहे हैं क्या सदियों से पुराना ये रिश्ता है हमारा सपने हकीकत में जो ढल रहे हैं जलता रहे सूरज चाँद रहे मत्थम तुम जनम जनम में रही जमी जलने लगी, दिल थमने लगी। आप सुन रहे हैं रेडी मोदी पॉइंट फोर एफ एम पर तरंग इस कार्यक्रम को और की आवाज आपको अच्छी लगी हो तो जरूर मैसेज कर सकते हैं चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर एक और विद्यार्थी हमारे बीच में परफॉर्म कर रहा है मेरा नाम राठवा राहुल कुमार है मैं छोटा उद्देपुर से आया हूँ मैं पेश करूँगा देशभक्ति गीत ओ हो देश है वीर जवानों का अलबेलो का मस्तानो का इस देश क्यारो है इस देश कया रो क्या कहना हो हो या यह, यहाँ चौड़ी छाती वीरों की यहाँ बोली सकले हीरों की यहाँ गाते रांझे है यहाँ गाते हैं मस्ती में मस्ती है घूमे बस्ती में हो, हो, हो, हो। okay. नमस्कार आप रेडियो 90.4 रावल कुमार हमारे बीच में परफॉर्म करते करते रुक गए कोई बात नहीं ऐसा हर बार अच्छा भी हो सके या कुछ इस तरह की बातें भी हमारे बीच में आती है तो कोई बात नहीं राहुल जो है नेक्स्ट टाइम अच्छी तरह करके आएगा नेक्स्ट राहुल के बाद आप पटेल पायल हमारे बीच में है उनसे सुनते हैं उनका परफॉर्मेंस किस तरह से वो प्रेजेंट करती है पायल हाई फ्रेंड्स मेरा नाम है पटेल पायल और मैं सूरत की रहने वाली हूँ मैं आडेक्टा इंस्टीट्यूट ऑफ खेड़ ब्रह्मा में डिप्लोमा इंजीनियरिंग की स्टडी कर रही हूँ आज मैं आपको एक सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ हे हे आहा ला ला ला चांद तारे फूल सबनम तुमसे अच्छा कौन है अच्छा अच्छा कौन कौन है है तारे फूल तुमसे थैंक यू यू थैंक यूं आप सुन रहे हैं 90.4 पायल की आवाज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर मैसेज कीजिएगा चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर एक और हेलो मेरा नाम है विशाल मैं आदित्य इंस्टीट्यूट में स्टडी करता हूँ डिग्री सिविल में हूँ और मैं आपके सामने एक गाना पेश करना चाहूंगा अगर आपको अच्छा लगे तो वोट कीजिएगा रास्ते हैं आगे पांव से हैं आगे जिंदगी से चल कुछ और ही मांगे रास्ते हैं आगे पाँव से आगे जिंदगी से चल कुछ और ही मांगे क्यों सोचना है जाना कहाँ ले जाए वहीं ले ये बेसब रिया बेसब Thank you. Okay. Thank you. आप सुन रहे हैं रेडियो नाइन पॉइंट के बाद हम लोग अभी सुनेंगे दृष्टि को और दृष्टि की आवाज को अभी सुनते हैं चौधरी सिंह स्कूल। प्लीज वोट करना <laughs> पहली नजर में कैसा जादू कर दिया तेरा पन बैठा है मेरा जिया जाने क्या होगा क्या होगा क्या पता इस पल को मिल के आजी ले ज़रा मैं हूँ यहाँ तू है यहाँ मेरी बाह हो म्याँ आ भी जाने जा दोनों जहाँ मेरी बाहों में आ भी जा Baby baby Baby I I I love love so love you, you you. so much. बेबीआ दुशवार है आपको अच्छी लगी हो तो जरूर मैसेज कर सकते हैं आप अभी हमारे बीच में अंकिता आई है जो परफॉर्म करेगी माय नेम इज अंकिता एन एम फर्स्ट इरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ हवा के जैसे चलता है तू मेरे तजे से उड़ती हूँ कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती okay. उर्वेश विद्यार्थी को हम लोग अभी सुनेंगे आप सुन रहे हैं रेडियो मध 90.4 एफएम तू ही तू हर जगह आज कल क्यों है तू ही तू हर जगह आज कल क्यूँ है रास्ते हर दफा सिर्फ तेरा पता मुझसे पूछे भला क्यों है ना मैं अपना रहा ना किसी और का ऐसा मेरे खुदा क्यों है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 आंच पे जैसे धीरे धीरे चलता है दिल ये बेकरारी क्यों है आवारगी क्यों है हर मोड पर ना मैं अपना रहा ना किसी और का ऐसा मेरे खुदा क्यों है ओ, -ओ, -ओ, -ओ। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया चलिए आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और उर्वेश के बाद हम लोग अभी सुनेंगे रचना को आइए सुनते हैं रचना की आवाज को मेरा नाम तेरा रचना है यह नाम फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ अगर मेरा गाना अच्छा लगे तो भी अवॉर्ड कीजिएगा साई राम साई राम साई राम ओम साई राम तेरे आए रे सिरडी के साई बाबा रे मुझे अपना रूप दिखला जा रे वो तेरे शरण में आए रे सिरडी के साई बाबा रे मुझे अपना रूप दिखला जा रे चंदन का तिलक तूने लगाया पानी से दीपक तूने जलाया दूर से देखा तो पत्थर पड़ा था वो तो अपना साईं खड़ा था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 एफएम अगर रचना की आवाज आपको अच्छी लगी हो तो जरूर मैसेज कर सकते हैं आइए एक और विद्यार्थी हमारे बीच में है तरंग इस कार्यक्रम मेरा नाम कल्पेश है राठवा कल्पेश मैं छोटा देवपुर से हूँ और मैं आपके सामने सॉन्ग गा रहा हूँ अगर आपको पसंद आए तो वॉट कीजिएगा नहीं तो चलेगा मुझको बरसात बना लो एक लंबी रात बना लो मैं अपने जज्बात बना लो जाना मुझे अपने सिहाने पे थोड़ी सी जगह दे दो मुझे नींद आने की कोई तो वजह दे दो मुझे अपने सिंघाने पे थोड़ी सी जगह दे दो मुझे नींद आने की थोड़ी सी सॉरी आप रेडियो 90.4 एफएम नमस्कार दोस्तों आप नाइनटी पॉइंट फोर 90.4 एफएम पर तरंग इस कार्यक्रम को आपने अभी सुना आर्डक्ता इंस्टीट्यूशन के अलग अलग स्ट्रीम के जो बच्चे हमारे बीच में आए जेन और नर्सिंग और इंजीनियरिंग और फिर अलग जो बीएड के भी हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े जो खास इस परफॉर्मेंस को अपनी आवाज़ को आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की बहुत ही अच्छी तरह से मेहनत किया उन्होंने एक ही गाना उनको गाना था और उसको आपके बीच में रखना था तो ओपन राउंड था इसमें बहुत सारे बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस दी और हो सकता है कि वेरिएशन हो सकता है कुछ अलग चीज़ें हो सकती है अच्छी आवाज़ हो सकती है अच्छा लिरिक्स पकड़ में हर विद्यार्थी की अपनी अपनी खूबी है तो हम सभी लोगों को जो है नोट कर रहे हैं और साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छा हम लोग ने इसमें इन चीज़ों को करते करते हमें एक अच्छा विचार आया कि जो बच्चे अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उनको हम लोग इस इवेंट में कुछ और बातें भी करने के लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं तो चलिए मैं चाहता हूं कि आपको जिनकी भी आवाज अच्छी लगी हो जरूर मैं आशा करता हूं कि आपने मैसेज कर ही दिया होगा अगर नहीं किया हो तो जरूर अभी फिर से करिएगा दोस्त आप सुन रहे हैं रेडियो मोत 90.4 एफएम पर तरंग इस कार्यक्रम में चलिए दोस्तों फिर मुलाकात होगी सेकेंड राउंड में जी हाँ आप देखेंगे कि सेकेंड राउंड में हमारे साथ विद्यार्थी कितने जुड़ते हैं और कितने उनको सपोर्ट करते हैं तो चलिए आप सदा खुश रहे मस्त रहे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे यानी आर जे रमेश को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियोमो बनना 90.4 FM सुनते रहो मुस्कुराते रहो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 के वते हो तेर दिल में प्यार तुझी ना इसी का नाम है माना अपनी जेब से फकीर है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 जीना इसी का नाम है रिश्ता दिल सभी के ऐतुबार का जिंदा है हमी से नाम प्यार का